गीता तत्वचिंतन पंद्रहवा प्रवचन वर्ण संकरता कारण और परिणाम गीता गीताध्याय एक श्लोक चालीस से सैतालीस कुलक्षय के दोष कुलक्ष प्रणस्यंते कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर फिर समूचे कुल को अधर्म दबा देता है अर्जुन कुलक्षय का पहला दोष यह बतलाता है कि उससे सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं यह स्वाभाविक भी है यदि कुल के धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही नष्ट हो गए तो धर्म भी कैसे बचा रहेगा धर्म तो आचरण निष्ठ होता है आचार प्रभुओं धर्म आचरण में उतारने से ही धर्म पुष्ट होता है आज धर्म की गिरी दशा का कारण यही है कि लोग मुँह से तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर जब व्यवहार में धर्म को उतारने का समय आता है तो तोते के समान टेटे कर जाते हैं श्री रामकृष्ण देव एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे तोते को आप राम राम रटा दें तो वह राम राम टेरता रहेगा पर यदि बिल्ली उस पर झपटे तब राम राम भूल जाएगा और केवल टेट करेगा हमारे जीवन में भी जब धर्म के आचरण का समय आता है तो हम तोते की तरह टेटे करने लगते हैं यही धर्म की गिरावट का कारण रहा है इसीलिए हमने ऊपर कहा कि जोर शोर से प्रवचन देने से धर्म बलि नहीं बनता ना दिखावे के लिए कोई बड़ा कर्मानुष्ठान कर देने से ही धर्म पुष्ट होता है धर्म को जीवंत बनाने के लिए उसमें आचरण के प्राण फूकने पड़ते हैं अतः आचरण करने वाले ऐसे लोग यदि नष्ट हो गए तो प्राचीन काल से चले आए धर्म नष्ट हो जाएंगे यही अर्जुन का तात्पर्य है कुलक्षय का दूसरा दोष धर्म नाश से उत्पन्न होता है अर्जुन कहता है कि धर्म के नष्ट होने पर समूचे कुल को अधर्म दबा देता है धर्म और अधर्म का संग्राम तो सतत छिड़ा हुआ है इसी को पुराणों में देवासुरसंग्राम के नाम से पुकारा गया है जब धर्म का वजन कम पड़ने लगता है तो समाज पर अधर्म हावी हो जाता है अधर्म की प्रवृत्ति मनुष्यों में स्वाभाविक हुआ करती है हमें बलपूर्वक अपने ऊपर धर्म के संस्कार डालने पड़ते हैं अधर्म तो सदैव दबाने के लिए तैयार बैठा ही है पर धर्म की सजगता के कारण ऐसा नहीं कर पाता जैसे सर्कस में हम बाघ का खेल देखते हैं रिंग मास्टर बिजली का चाबुक हाथ में ले बाघ से करतब कराता है बाघ चाबुक के डर के मारे वह सब करता तो है पर वह हरदम इसी ताक में रहता है कि कब रिंग मास्टर को चट कर जाऊं ठीक इसी प्रकार अधर्म मानो ताक में बैठा रहता है और मौका पाते ही हावी हो जाता है अतएव शास्त्रों ने हमें सतत धर्म के आचरण की शिक्षा दी है इससे अधर्म को प्रवृत्ति पर लोक रोक लगती है अधर्म की यह प्रवृत्ति तीन रूप लेकर सामने आती है कामचार यानी यथेक्ष आचरण करना कामभक्ष यानी जो इच्छा हो सो खा लेना और कामवाद यानी वाणी पर बिना लगाम लगाए जो मुँह में आए सो कह देना इन प्रवृत्तियों को सिखाना नहीं पड़ता बल्कि ये तो मनुष्य में नैसर्गिक होती है और उसके पतन का कारण बनती है स्मृतिकार कहते हैं विहितुष्ठान निंदित सेवनाथ अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणाम विहित विषयों का अनुष्ठान न करना निंदित विषयों का सेवन करना और इंद्रियों को वश में न रखना ये मनुष्य के पतन के कारण होते हैं ये अधर्म की श्रेणी में आते हैं जब धर्म शिथिल हो जाता है तो अधर्म के ये रूप समाज को दबोच लेते हैं धर्म की शिक्षा हमें अपने पूर्वजों और गुरुजनों के आचरण को देख मिलती है कुल क्षय हो जाने पर धर्म का आचरण करने वाले गुरुजनों का अभाव हो जाएगा इससे अधर्म बढ़ेगा और धीरे धीरे समूचे कुल को दबा लेगा